भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक पच्चीस सुमरन से अभय भाग दो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 कहा वो भी पास बैठा है आप विश्राम करें और उसने कहा सबसे छोटा वो तो आपके दाएं हाथ पे बैठा हुआ है वो आदमी हाथ के घुटने टेक के उठने लगा पत्नी ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं कहां जा रहे हैं उठ के उसने कहा कहीं जा नहीं रहा हूं मैं ये पूछता हूं फिर दुकान कौन चला रहा तीनों यही मौजूद है अब आदमी मर रहा है गिर पड़ा और मर गए लेकिन दुकान चलाता रहा जा रहा है लेकिन चिंता दुकान की बनी जल्दी लौट आएगा फिर दुकान पर तो बैठ जाए फिर बेटे होंगे बड़े मझले छोटे फिर दुकान चलेगी फिर मरेगा फिर घुटने टहनिया टेक के पूछेगा दुकान कौन चला रहा ऐसे घूमता रहता चाक जीवन का हम पुनरुक्त करते रहते वही वही लेकिन एक बात याद रखना यह धोखा कभी कोई नहीं दे पाया यद्यपि ऐसी कथाएं लिखी हैं, अजामिल की कथा है कि मरते वक्त सदा का पापी बुलाया नारायण नारायण नारायण उसके बेटे का नाम था पापी अक्सर ऐसे नाम रख लेते छिपाने के लिए नाम बड़े काम देते और कहते हैं ऊपर के नारायण धोखे में आ गए और जब अजामिल मरा तो उन्होंने समझा कि मेरा नाम बुलाया था तो वो स्वर्ग में बैठा जिन्होंने भी कहानी गढ़ी धोखेबाज लोग रहे होंगे बेईमान रहे होंगे अगर परमात्मा ऐसा धोखा खा जाता है तो फिर हद हो गई तुम भी ना खाते धोखा जब वो नारायण नारायण बुला रहा था तो किसी ने धोखा नहीं खाया उसकी पत्नी ने धोखा नहीं खाया उसके लड़के ने धोखा नहीं खाया और जब वो नारायण को बुला रहा था तो वो सभी जान रहे होंगे कि किस लिए बुला रहा है कुछ ना कुछ उपद्रो पुराना पापी था मरते वक्त कुछ और करवा जाना चाहता हो मैंने सुना एक पापी मर रहा था उसने अपने सब बेटों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि मेरी आखिरी बात मानोगे वो सब डरे बड़े तो बहुत डरे क्योंकि वो जानते थे बाप को कि वो आखिरी बात में कहीं उलझा ना जाए जिंदगी भर उलझाया अब आखिरी बात और जाते जाते कोई ऐसा दंदफन न खड़ा कर जाए मगर छोटा बेटा जरा नया नया था और बाप को जानता नहीं था तो वो पास आ गया उसने कहा आप कहें तो उसने कान में कहा कि ये सब तो लुच्चे लफंगे इन्होंने कभी मेरी सुनी नहीं राज भी नहीं सुन रहे मैं मर रहा हूँ बाप मर रहा है तुम बेटा कसम खाते हो कि करोगे उसने कहा कसम खाता हूँ आप बोलिए तो उसने कहा तो ऐसा करना जब मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश को टुकड़े करके पड़ोसियों के घर में डाल देना और पुलिस में रिपोर्ट लिखा देना उसने कहा लेकिन किस लिए उसने कहा कि मेरी आंख में बड़ी प्रसन्न होगी जब सब बंधे जाएंगे मेरी आत्मा की प्रसन्नता के लिए इतना तो कर देना फिर मैं तो मर ही गया तो काटने में हर्जा क्या है जिंदगी भर से ये एक आकांक्षा रही कि इन सबको बंधा हुआ देख लो अब मरते बाप की यह आकांक्षा इंकार मत करना देख तू ने कसम भी खा ली तो वो जो अजामिल बुला रहा था बेटे को कि नारायण नारायण पता नहीं कौन सा उपद्रव करवाने के लिए बुला रहा हो कोई धोखे में नहीं था लेकिन कथाकार कहते हैं कि ऊपर का नारायण धोखे में आ गए ये आदमी की है। इस धोखे में मत पड़ना तुम इस धोखे में मत जीना मृत्यु के क्षण में तुम वही कर पाओगे जो तुमने जीवन भर किया उसी का सार निचोड़ उसी की निष्पत्ति जैसे हजार हजार गुलाब के फूलों से इत्र निकाल लिया जाता इत्र तो बूंद भर होता है हजार हजार फूलों से निचुड़ता है ऐसी तुम्हारे पूरे जीवन के फूलों से जो भी फूल रहे हो सुगंध के की दुर्गंध के उनका इत्र मरते क्षण में तुम्हारे सामने होगा तुमने ये बात सुनी होगी लोग कहते हैं मरते वक्त आदमी के सामने पूरे जीवन की तस्वीर आ जाती है उसका मतलब केवल इतना ही कि पूरे जीवन का सार निचोड़ सारे अनुभवों का इत्र आदमी के हाथ में होता वही इत्र लेके आदमी चलता है दूसरी यात्रा पर निकलता है पंडित मरण का अर्थ है व्यक्ति पूरे जीवन मरने के लिए तैयारी करता रहा जो अवश्यंभावी है उसके लिए तैयार होता रहा बुद्ध के पास जब कोई सन्यासी पहली दफा दीक्षित होते थे तो वो उन्हें कहते थे तीन महीने मरघट पे रहो तो वो थोड़े चौंकते कि किस लिए मरगट पर क्या सार है बुद्ध कहते पहले मृत्यु को ठीक से देखो बैठे रहो मरघट पर आती रहेंगी लाशें जलती रहेंगी चिताएं हड्डियाँ टूटती रहेंगी सिर थोड़े जाते रहेंगे राख हो जाएगी लोग राख को बीनने आ जाएंगे तुम ये देखते रहो तीन महीने बस बैठे रहो मरघट पे। तीन महीने अगर तुम भी मरघट पे बैठोगे और कुछ देखने ना मिलेगा तो मृत्यु अब असंभावी है ये सत्य तुम्हारा अनुभूत सत्य हो जाए और किसी ना किसी दिन तीन महीनों में जिस दिन ध्यान ठीक से पकड़ लेगा और चित्त एकाग्र होगा चिता जल रही होगी और रोज रोज चिता जलते देखोगे तो किसी दिन तुम नहीं सोचते ऐसा नहीं होगा कि तुम देख लोगे ये मैं ही जल रहा हूं ये देह मेरी जैसी देह ये देह ठीक मेरी जैसी देह और राख हुई जा रही मैं राख हो रहा हूं ये तुम नहीं देख पाओगे ये अगर प्रती सघन हो जाए कि मृत्यु अवसंभावी तो तुम फिर तत्म उसकी तैयारी में लग जाओगे अभी तो हम जीवन की तैयारी में लगे हैं जीवन जो कि जाएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं जो कि छीना जाएगा मृत्यु जो कि आएगी ही उसकी कोई तैयारी नहीं इधर हम तैयार कर रहे हैं मकान बनाते धन जोड़ते पद प्रतिष्ठा सारा आयोजन करते हैं कि जीना है। मरने का आयोजन कब करोगे और यह जीना सदा रहने वाला नहीं इंसाम लोग ऐसा करते हैं जैसे सदा रहना है और एक दिन अचानक इंसाम के बीच में मौत आधमक थी सब ठाट पड़ा रह जाएगा और किसी भी घड़ी संदेश आ जाता है और बंजारे को अपना तंबू उखाड़ लेना पड़ता है पड़ना पड़ता है पंडित मरण ज्ञानपूर्वक मरण सैकड़ों जन्मों का नाश कर देता है अतः इस तरह मरना चाहिए जिससे मरण सुमरण हो जाए अद्भुत सदगुरु रहे होंगे महावीर सिखाते हैं मरने की कला कहते हैं ऐसे मरो कि मरण सुमरण हो जाए कैसे होगा मरण सुमरण रोज रोज मरो प्रति पल मरो सुबह मरो सांझ मरो रात जब सो तो मर जाओ जो दिन बीत गया उसके लिए मर जाओ जो जो बीतता जाता है उसके लिए मरते जाओ उसको इकट्ठा मत करो उसका बोझ मत ढो बोझ की तरह अतीत को मत खींचो जो गया गया उसे जाने दो प्रतिपल नए हो जाओ इधर मरे उधर जन इधर पुराने को छोड़ा नए का आविर्भाव तो मौत तुम्हें ऐसी जगह नहीं पाएगी जहाँ तुम्हारे पास कुछ छीनने को हो तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं किसी क्षण मौत आएगी तो तुम तो हर वक्त अतीत के लिए मरते जाते हो अतीत के संबंध आसक्तियाँ राग धन पद प्रतिष्ठा तुम तो मरते जाते हो सम्मान अपमान सफलता विफलता तुम तो मरते जाते हो सुख दुख विसाद, तुम तो मरते जाते हो मृत्यु एक दिन आएगी तुम कोरे कागज की तरह पाए जाओगे तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ ना होगा तुम्हारे पास बुलाने को कुछ ना होगा चीखने चिल्लाने को कुछ ना होगा तुम जानोगे कोई मेरा नहीं तुम जानोगे कुछ मेरा नहीं तुम खड़े हो जाओगे तुम जूते पहन के खड़े हो जाओगे तुम मौत के हाथ में हाथ डाल लोगे, तुम कहोगे मैं तैयार हूं मैं तो सदा से तैयार था इतनी देर क्यों लगाई इतनी देर कहां रही तू? कब से हम प्रतीक्षा करते कब से हम तैयार बैठे थे बस ऐसे आदमी से मौत हार जाती इसको महावीर सुमरण कहते जीवन को जो कि क्षण भंगुर है, उसे शाश्वत मत समझो जो जाएगा वो जा ही चुका है जो मिटेगा वो मिट ही रहा है जो छूटेगा वो तुम्हारे हाथ से छूट रहा है व्यर्थ अटके मत रहो व्यर्थ मुट्ठी मत बांधो खोलो मुट्ठी, लेकिन हमारी तर्क दृष्टि और है हम कहते हैं जो छूटने वाला है उसे जोर से पकड़ लो कि कहीं और जल्दी ना छूट जाए हम कहते हैं जो क्षणमंगुर है उसे बोग लो कहीं क्षण बीत ना जाए हम कहते हैं इसके पहले मौत आए जीवन को जी लो निचोड़ लो रस कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और तुम रस्सी न निचोड़ पाओ चांदनी की डगर पर तुम साथ हो प्राण युग, युग तक अमर यह रात हो कल हलाहल ही पिला देना मुझे आज मधु की रात मधु की बात हो हाथ में रविचंद्र पग में फूल हैं नृत्य में अस्तित्व उन्मद झूल हैं रित भीतर से मगर यह जिंदगी बस बगुले सी भटकती धूल है रात है मधु है समर्पित गाथ है आज तो यह पाप भी अवदात है सघन श्यामल केश लहराते रहें मैं रहूं रहूँ में, अभी तो रात है चांदनी की डगर पर तुम साथ हो प्राणयुगुक्त तक अमर यह रात हो जो होना नहीं है उसकी हम आकांक्षा करते प्राण युग तक अमर यह रात हो कोई रात कोई नींद कोई सपना युग तक होने को नहीं चांदनी की डगर पर तुम साथ हो कौन किसके साथ है चांदनी बड़ा झूठा सम्मोहन है कौन किसके साथ है लगते हैं कि लोग किसी के साथ है रायपुर अनजान मिल गए यात्री पल भर को साथ हो गया नदी नाव संयोग है अभी नहीं थे साथ अभी साथ हैं, अभी फिर बिछड़ जाएंगे कल हलाहल ही पिला देना मुझे कल मौत आए ठीक कल जहर पिलाओ ठीक आज मधु की रात मधु की बात हो तो साधारणतः हम मृत्यु को टालते हैं कि कल होगी मृत्यु आज तो जीवन है आज क्यों मृत्यु की बात उठाएं ऐसे विचारक भी हैं जगत में जो कहते हैं मृत्यु की बात ही उठाने रुग्णता है उनकी दृष्टि में महावीर तो मॉर्बिड रुग्ण विचारक है फ्राइड जैसे विचारक हैं जो कहते हैं मृत्यु की बात ही नहीं उठानी चाहिए हालांकि फ्रायड खुद मृत्यु से बड़ा भयभीत होता था वो इतना भयभीत हो जाता था कि कभी अगर कोई मौत की ज्यादा बात करे तो दो दफे तो बेहोश हो गया था किसी ने मौत की चर्चा छेड़ दी और वो घबराने लगा वो फें ही कर गया गिरी गया कुर्सी से उसका शिष्य युंग अपने संस्मरणों में लिखता है कि फ्राइड के साथ वो अमरीका जा रहा था जहाज पर युंग की बड़ी बहुत दिनों की रुचि थी इजिप्त की ममी ताबूतों में मुर्दा लाशों में उसको क्या पता कि ये फ्राइड इतना गबरा जाता है सोच भी नहीं सकता था दोनों जहाज के डेक पर खड़े थे कुछ बात चल पड़ी संस्मरण निकल आया उसने इजिप्त की मम्मियों की बात की उसने उनका वर्णन किया वो तो वर्णन करता रहा एकदम फ्राइड कपने लगा और वो तो चारों खाने चित्त हो गए ऐसे व्यक्तियों से ये सदी प्रभावित हुई ऐसे व्यक्तियों ने इस सदी के मानस को रचा है फ्राइड का मनोविज्ञान इस सदी की आधारभूत सिला बन गया और फ्रायड कहता जो मृत्यु की बात करते वो मारबिड वो रुग्ण चित्त मगर थोड़ा सोचो अगर फ्रायड और महावीर में चुनना हो तो कौन रुग्ण चित्त मालूम होगा महावीर मृत्यु का इतना चिंतन और चर्चा और इतना ध्यान करने के बाद जैसे महाजीवित मालूम पड़ते हैं इधर फ्रायड है। कहता मृत्यु का चिंतन रुगण लेकिन लगता है यह रैशनलाइजेशन लगता है वो इतना डरता है खुद कि अपनी सुरक्षा कर रहा है वो इतना भयभीत है मृत्यु से कि जो मृत्यु की बात करते हैं उनको वो रोकने की चेष्टा कर रहा है कि ये बात ही रुग्ण ये बात ही मत उठाओ महावीर में जीवन का फूल खिला है मृत्यु के मध्य में नहीं महावीर रुग्ण नहीं है महावीर से स्वस्थ आदमी और खोजना मुश्किल होगा लेकिन हम साधारणता महावीर की बजाय फ्राइड से राजी हम कहें कुछ चाहे हम जैन ही क्यों ना हो और जाके मंदिर में महावीर की पूजा ही क्यों ना कराते हूँ लेकिन अगर हम मन में टटोलेंगे तो हम फ्राइड के साथ राजी हैं महावीर के साथ नहीं अगर कोई मृत्यु की चर्चा छेरे दो तो हम भी कहते हैं कहा की दुख भरी बातें उठा रहे हो छोड़ो भी कल हलाहल ही पिला देना मुझे आज मधु की रात मधु की बात हो फिर भी हम जानते हैं क्योंकि जो है उसे हम कैसे झुटला सकते हाथ में रविचंद्र पग में फूल नृत्य में अस्तित्व उन्मत झूल है रित भीतर से मगर यह जिंदगी बस बबूले सी भटकती धूल है जानते तो हैं बस बबूले सी भटकती धूल रित्त भीतर से मगर यह जिंदगी इस रितता को इस सूनेपन को भरने के लिए हम हजार उपाय करते हैं जिंदगी में महावीर कहते हैं इस सूनेपन को तुम भर न पाओगे तुम कितना ही ढांक लो उघड़ेगा यह उघड़ के रहेगा मृत्यु अब संभावी है तुम्हें अपनी शून्यता का साक्षात्कार करना ही होगा तुम्हें अपने को मिटते हुए देखना ही होगा इससे तुम बच ना सकोगे इससे कोई कभी बच नहीं पाया तो बजाय बचने के भागने के मृत्यु को हम शुभ घड़ी में क्यों ना बदलने रात है मधु है समर्पित गाथ है भीतर से हम जानते भी हैं सब जा रहा सब क्षण पानी का बबूला अब फूटा तब फूटा मगर दोहराए जाते ऊपर से रात है मधु है समर्पित गात है आज तो यह पाप भी अवदात है सगन श्यामल केस लहराते रहे मैं रहूं भ्रम में अभी तो रात है हम कितनी कितनी भांति भ्रम को पोषित थे कितनी कितनी भांति भ्रम को उखड़ने नहीं देते एक तरफ से उखड़ता तो ठोंक लेते दूसरी तरफ से उखड़ता वहां ठोक लेते इधर पलस्तर गिरा चूना उखड़ गया पोत लेते टीम टाम करते रहते और इस टीम टाम करते करते एक दिन बीत जाते व्यतीत हो जाते इसके पहले की ऐसी घड़ी आए अपने को व्यर्थ समझा समझा के पानी के बबूलों से मन को मत उलझाए रखना क्षण भंगुर को क्षण भंगुर जानना शाश्वत को जानने की पहली शर्त है असार को असार की तरह पहचान लेना सार का द्वार खोलना है जी उठे शायद सलब इस आस में रात भर रोरो दिया जलता रहा थक गया जब प्रार्थना का पुण्य बल सो गई जब साधना होकर विफल जब धरा ने भी न धीरज दिया व्यंग जब आकाश ने हंसकर किया आग तब पानी बनाने के लिए रात भर रो रो दिया जलता रहा लेकिन तुम चाहो रो चीखो चिल्लाओ जो नहीं होता नहीं होता आग पानी नहीं बनती आग तब पानी बनाने के लिए रात भर रो रो दिया जलता रहा रोते रहो आग पानी नहीं बनती और सब तुम पर हंसेंगे जब धरा ने न धीरज दिया व्यंग जब आकाश ने हंसकर किया थक गया जब प्रार्थना का पुण्य बल सो गई जब साधना होकर विफल तुम जो भी कर रहे हो वो विफल होना उसका निश्चित है लाख उपाय करो तो भी तुम हारोगे ये जीवन ही हारने को है इस जीवन का अर्थ ही विफलता है यहां कोई जीत नहीं पाता यहां विजय होती ही नहीं जहां मृत्यु होनी है वहां विजय कैसी मृत्यु में ही अगर जीते तो जीत हो सकती इसलिए महावीर ने कहा जो मृत्यु को जीत लेता वही जयी वही जिन है जिन शब्द का अर्थ होता है जीत लिया तो दो तरह के विजेता हैं जगत में एक नेपोलियन सिकंदर तेमुरलंग नादरसाह ये सिर्फ धोखे के विजेता है मौत तो इनको बिल्कुल भिखारी कर जाती फिर और एक दूसरी तरह के विजेता हैं महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट जीवन में तो इनकी कोई विजय की कहानी नहीं है इतिहास में तो इनके कोई चरण चिन्ह नहीं है समय के भीतर तो इन्होंने कुछ जीता नहीं है इसलिए इतिहास में इनका ठीक ठीक उल्लेख भी नहीं लेकिन सास्वत में इनने विजय की घोषणा की है विजय की दुदुम्बी बजाई है अमृत में अगर कहीं कोई सास्वत का इतिहास है तो वहाँ तुम नादिर का लंका और चंगेज का और हिटलर का और नेपोलियन और सिकंदर का नाम ना पाओगे वहाँ तुम्हें महावीर का बुद्ध का कृष्ण का क्राइस्ट का मोहम्मद का जरथुस्त्र का नाम मिलेगा एक दूसरे ढंग की विजय वास्तविक विजय असंभ्रांत निर्भय सतपुरुष एक पंडित मरण को प्राप्त होता है और शीघ्री अनंत मरण का बार बार के मरण का अंत कर देता है एक ही बार मर जाता है पूरा पूरा मर जाता है कुछ रोकता नहीं कुछ झिझकता नहीं समग्र रूप से समर्पित हो जाता है मृत्यु को तो पंडित मरण एक फिर होने वाले भविष्य के अनंत जन्म और मृत्युओं से छुटकारा हो जाता है जागो तुम्हारा तो जीवन भी अभी पंडित जीवन नहीं यात्रा बड़ी है मरण को भी पंडित मरण बनाना है ऐसी झूठी बातों में बहुत मत उलझे रहो अपने मन को समझाते मत रहो ये सांत्वनाएं जो तुम दे रहे हो बहुत कामना आएंगी खुद को बहलाना था आखिर खुद को बहलाता रहा मैं बई सोजे दरु हंसता रहा गाता रहा भीतर तो आग है हृदय तो जल रहा है हृदय में तो कोई तृप्ति नहीं मगर खुद को बहलाना था तो खुद को बहलाता रहा मैं बाई सोजे दरु हंसता रहा गाता रहा आग को भीतर छिपाए हो मौत को भीतर छिपाए हो ऊपर से हंसते रहते गाते रहते कागज के फूल चिपकाए हो यह धोखे की टट्टी टूटेगी ये पर्दा उठेगा इसके पहले कि मौत उठाए तुम ही उठा लो तो शोभा है तो सम्मान है तो गरिमा है जो मौत करे वो तुम ही कर दो इसी का नाम संन्यास है जो मौत करे वह तुम ही कर दो जहां जहां से मौत तुम्हें छीन लेगी वहां वहां तुम ही कह दो कि मेरा यहां कुछ भी नहीं मौत पत्नी से छीन लेगी तो जान लो मन में कि पत्नी कौन किसकी मौत पति से छीन लेगी तो जान लो मन में जाग जाओ कौन किसका पति साथ लिए दो क्षण को अजनबी है एक दूसरे की सेवा कर ली बहुत एक दूसरे को दुख ना दिया तो काफी सुख तो कौन किसको दे पाया एक दूसरे के लिए फूल बिछाए बिछे तो नहीं चेष्टा की बहुत एक दूसरे के रास्ते से थोड़े कांटे बीन लिए पर्याप्त इतना ही बहुत है ये भी असंभव है ये भी हो गया चमत्कार है लेकिन कौन किसका है अजनबी को अजनबी जानो जो बच्चा तुम्हारे घर पैदा हुआ वो भी अजनबी है एक अज्ञात आत्मा न मालूम कहाँ से न मालूम किन लोगों से न मालूम किन ग्रह नक्षत्रों से न मालूम किन पृथ्वियों से न मालूम किन जीवन पथों से होकर तुम्हारे द्वार आ गई है अपना मानने की भूल मत करो धन है तो ठीक नहीं है तो ठीक आसक्ति को थोड़ा शिथिल करो मुट्ठी खोलो और ऐसा मत कहो कि जब मौत आएगी तब निपट लेंगे तोड़ लेंगे हर एक सह से रिश्ता तोड़ देने की नौबत तो आए हम कयामत के खुद मुंतजिर हैं पर किसी दिन कयामत तो आए आएगी मौत तब निपट लेंगे तोड़ लेंगे हर एक सहसे रिश्ता तोड़ देने की नौबत तो आए लेकिन जब नौ बताएगी तो एक पल में घट जाती पल के छोटे से खंड में घट जाती तुम्हें अवसर न मिलेगा तुम जाग भी ना पाओगे और मौत तुम्हें उठा ले जाएगी नहीं इस तरह टालो मत स्थगित मत करो मौत आ ही रही है आ ही गई है नौबत आ ही गई है नौबत आती ही रही है कयामत कल नहीं है कयामत आज है अभी है यहीं है तुम्हें जो करना हो अभी कर लो चीज़ों को सीधा सीधा देखो आंखों में भ्रम्मत पालो तो जीवन भी पंडित का जीवन हो जाता है और मृत्यु भी पंडित की मृत्यु हो जाती साधक पग पग पर दोषों की आशंका संभावनाओं को ध्यान में रखकर चले छोटे से छोटे दोस्त को भी पास समझे उससे सावधान रहे नए नए लाभ के लिए जीवन को सुरक्षित रखे जब जीवन तथा देह से लाभ होता दिखाई ना दे तो पूर्वक शरीर का त्याग कर दे ये महावीर की अनूठी बात है सिर्फ महावीर ने कही सारे मनुष्य जाति के इतिहास में महावीर ने भर अपने सन्यासी को स्वेच्छा मरण की आज्ञा दी महावीर कहते हैं जीवन तो साधन है अपने आप में साध्य नहीं तुमसे कोई पूछे किस लिए जीते तो तुम कहोगे जीने के लिए जीते तुमसे कोई पूछे कि सौ साल जीना चाहते हो तुम कहोगे जरूर जीना चाहते हैं क्या करोगे सौ साल नहीं हजार साल भी जी के करोगे क्या होगा क्या तुम कहोगे होने का सवाल कहाँ है बस जीनी बहुत है हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं सौ साल जियो कोई फिक्र ही नहीं करता कि सौ साल जी का बेचारा करेगा क्या इसकी भी तो कुछ सोचो तुमने तो आशीर्वाद दे दिया तुम तो मुफ्त में देख के मुक्त हो गए बग ये फंस गया ये लटका रहेगा किसी अस्पताल में हाथ पैर उल्टे सीधे बंधे होंगे नाक में ऑक्सीजन जा रही होगी शरीर में ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा होगा इसकी भी तो सोचो तुमने तो दे दिया आशीर्वाद कि सौ साल जियो सिर्फ जीना अपने आप में मूल्य थोड़ी है इसलिए महावीर ने इस बात को बड़ी हिम्मत से लिया महावीर की बात आज नहीं कल दुनिया में स्वीकार करनी पड़ेगी पश्चिम में बड़े जोर से इस पर आंदोलन चला है हालांकि उनको किसी को महावीर का पता नहीं क्योंकि महावीर पश्चिम के लिए बिल्कुल अपरिचित है पश्चिम में इसका बड़ा चिंतन चल रहा है क्योंकि पश्चिम अब सौ साल के करीब जीने की सुविधा उसको उपलब्ध हो गई यहाँ तो हम आशीर्वाद ही देते रहे आशीर्वाद आशीर्वादी को जीता है लेकिन पश्चिम के विज्ञान ने आशीर्वाद को पूरा कर दिया अब लोग जी रहे हैं सौ साल के पार पहुँच गए हैं कुछ लोग अब वो बड़ी मुश्किल में वो कहते हैं हमें मरने का हक चाहिए पश्चिम में बूढ़ों की जमातें हैं जो आंदोलन चला रही जो कह रही हमारा जन्म अधिकार है कि हमें मरना चाहिए हमें तुम बचा नहीं सकते हमको मरने का मौका दो मगर अब तक इसकी कोई दुनिया के किसी कानून में व्यवस्था नहीं आत्महत्या बड़ा अपराध है बड़े मजे की बात है अगर आत्महत्या करते हुए पकड़ ले जाओ तो सरकार तुमको मार डाले ये भी कोई बात हुई तुम खुद ही मर रहे थे अब तुमको और मारने की क्या जरूरत है तुम तो खुद ही अपराध भी कर रहे थे दंड भी दे रहे थे निपटारा हुआ जा रहा था लेकिन अगर पकड़ लिए गए मर गए तो ठीक अगर अपराध कर गुजरे तो फिर कोई दंड नहीं लेकिन अगर करते हुए पकड़ लिए गए और अपराध पूरा ना हो पाया तो दंड है ये अब तक तो ठीक था हमारे नियम और कानून भी कारण से होते जीवन बड़ा मुश्किल रहा है बड़ा असंभव रहा है सत्तर साल अस्सी साल जीना बड़ा मुश्किल रहा है जितनी खोजें हुई हैं दुनिया में जमीन के नीचे पड़ी हुई मनुष्य की हड्डियों की तो ऐसा लगता है पाँच हजार साल पहले चालीस वर्ष आखिरी उम्र थी क्योंकि पाँच हजार वर्ष पहले की कोई भी हड्डी नहीं मिली जो चालीस वर्ष से ज़्यादा पुराने आदमी की हो और पीछे जाने पर कोई सत्तर और पचहत्तर हजार साल पुरानी जो पेकिंग में हड्डियां मिली हैं वो तो बताती हैं कि आदमी मुश्किल से पच्चीस साल जीता था तो जीवन बड़ा मुश्किल था और 25 साल भी एक घर में अगर एक दर्जन बेटे पैदा हों तो दो बच्चा बहुत क्योंकि 10 बच्चों में नौ बच्चे मर जाते थे तो जीवन की बड़ी मुश्किल थी जीवन बड़ा न्यून था मुश्किल से मिलता था जीवन की बड़ा बड़ा अवसर था सभी को नहीं मिल जाता था तो सौ साल जीने का हम आशीर्वाद देते थे वो ठीक अब जीवन बड़ा सुगम है कम से कम पश्चिम में तो सुगम हो गया लोग सौ साल तक पहुंच रहे हैं सत्तर अस्सी साल औसत उम्र हो गई है अस्सी साल का होना कोई बहुत बुरा होना नहीं है इसलिए हम चौंकते हैं यहां जब अखबार में कभी खबर आती है कि नब्बे साल के बूढ़े ने विवाह कर लिया तो हम बहुत चौंकते हैं ये भी क्या पागलपन नब्बे साल का बूढ़ा और विवाह लेकिन पश्चिम में शरीर की उम्र लंबा रही 90 साल का बूढ़ा भी विवाह करने की हालत में है तो एक नया सवाल उठना शुरू हुआ है कि आदमी को मरने का हक होना चाहिए ये जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए सभी विधानों में क्योंकि एक आदमी 110 साल का हो गया और मरना चाहता है क्योंकि करोगे क्या रोज़ उठना वही रोज़ सोना वही रोज़ खा पी लेना वही फिर सब अपने संबंधी जा चुके मित्र परिजन जा चुके और एक आदमी जिंदा है उसकी सारी दुनिया जा चुकी वो सौ साल पहले पैदा हुआ था वो दुनिया जा चुकी सब बदल गया वो बिल्कुल अजनबी है जैसे किसी और लोक में जबरदस्ती उसको लाके खड़ा कर दिया बच्चों से कोई तालमेल नहीं रहा बच्चे बिल्कुल दूसरी दुनिया में जी रहे हैं वो करे भी क्या जी के सार भी क्या है कष्ट होता है शरीर दुखता है अर्थराइटिस है हजार बीमारियाँ हैं करे क्या जी के और जी रहा है क्योंकि मेडिकल साइंस ने जीने की सुविधा जुटा दी जी सकता है अब हम आदमी को खींच सकते हैं 200 साल तक भी उसको मरने ही ना दें उसको अस्पताल में रख के हम जिंदा रख सकते हैं अब अस्पताल में डॉक्टरों की भी बड़ी कठिनाई है क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन बंद करें तो उसका मतलब उन्होंने इसको मारा पुराने नियम से वो हत्यारे उनका पुराना शास्त्र कहता है किसी को मारना नहीं बचाने की कोशिश करना अगर वो इसको ग्लूकोज ना दे तो ये मर जाएगा लेकिन तब मारने का जुम्मा उनके ऊपर पड़ेगा अभी कानून इसका मौका नहीं दे रहा है लेकिन कानून को ये मौका देना पड़ेगा महावीर की बात समझ में आने जैसी है महावीर कहते हैं जब कोई आदमी ऐसी जगह आ जाए जहाँ शरीर से अब कुछ भी ध्यान में गति ना होती हो समाधि की तरफ यात्रा ना होती हो ध्यान से धर्म से समाधि से परमात्मा का अब कोई अनुभव में विकास ना होता हो कोई लाभ ना होता हो ये महावीर का लाभ ठीक से समझना ये जैनियों का लाभ नहीं कि अब कोई धन कमाने की सुविधा ना रही कि रिटायरमेंट हो गया आप जी के क्या करें महावीर जब कहते हैं नए नए लाभ के लिए जीवन को सुरक्षित रखे तो वो ये कहते हैं रोज रोज परमात्मा का अधिकतम अंश अनुभव में आने लगे तो तो जीवन का कोई सार है लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि जब जीवन तथा देह लाभ होता दिखाई न दे तो परिज्ञानपूर्वक शरीर का त्याग कर दे वो शर्त सोचने जैसी परिज्ञान पूर्वक महावीर कहते हैं आत्महत्या का भी अधिकार है लेकिन पूर्वक उस शब्द में सब कुछ छिपा है परिज्ञान पूर्वक का अर्थ होता है जहर खा के मत मरना पहाड़ से कूद के मत मरना क्योंकि वो तो क्षण में हो जाता है भावावेश में हो जाता है छोरा मार के मत मरना गोली चला के मत मरना परिज्ञानपूर्वक का अर्थ है उपवास कर लेना पानी भोजन बंद कर देना नब्बे दिन लगेंगे अगर आदमी स्वस्थ हो तो मरने में तीन महीने तक तीन महीने तक सतत एक ध्यान बना रहे कि मैं मरने को तैयार हूं परी ज्ञान हुआ तीन महीने में हजार दफ़ा तीन महीना बहुत दूर तीन मिनट में तुम्हारा मन हजार दफ़ा बदलेगा कि मरना कि नहीं मरना करे छोड़ो भी कहाँ के पागलपन में पड़े हो रात सोए उठ के बैठ के जल्दी पहुँच गए फ्रिज के पास भोजन कर लिया कि नहीं चलेगा क्या सार मरने में पता नहीं आगे कुछ है या नहीं है तीन महीने अगर तुम उपवास किए हुए जन जल अन्न त्यागे हुए और एक ही भाव में बने रहो तो ये धीर की अवस्था हो गई ये हकदार है मरने का इसको कोई अर्चन नहीं इसने अर्जित कर लिया इसको महावीर कहते हैं परिज्ञान पूर्वक मरना लेकिन वो जानते हैं कि कुछ लोग अजीब है वो हर जगह से अपने लिए धोखा निकाल लेते हैं इसलिए दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा किंतु जिसके सामने अपने संयम तप आदि साधना का कोई भय या किसी तरह की क्षति की आकांक्षा नहीं है उसके लिए भोजन का परित्याग करना उचित नहीं अगर अभी त्याग तप और ध्यान बढ़ रहा है और तुम्हारे शरीर की कमजोरी के कारण बुढ़ापे के कारण दौड़बड़ने के कारण तुम्हारे तप ध्यान में कोई बाधा नहीं पड़ रही कोई आशंका नहीं है तुम्हारा संयम आगे जा रहा है तो उसके लिए भोजन का परित्याग करना उचित नहीं है यदि वह फिर भी भोजन का त्याग कर मरना चाहता है तो कहना होगा वह मुनत्व से विरक्त हो गया उचित हो गया क्योंकि उसमें एक नई आकांक्षा पैदा हो गई मरने की मरना आकांक्षा से नहीं होना चाहिए अब कुछ लाभ नहीं रहा और हम किसी के ऊपर बोझ हो गए हैं तो क्या सार है? अब कोई गति नहीं हो रही जीवन में कुछ नए साधन नहीं खुल रहे नए फूल नहीं खिल रहे सब असार हो गया हम किसी पे बोझ होकर बैठ गए तो विदा हो जाना चाहिए जीवन से जब तक सार निचुड़ता हो और सार का अर्थ है आत्मा सार का कि तुम तिजोड़ी भरते जा रहे हो लाभ होता जा रहा है सार से महावीर का अर्थ है भीतर की संपदा अभी उपलब्ध हो रही तो जीवन अभी योग्य है अभी इस नाव का उपयोग करना लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुम नाव पर गए यात्रा करने और एक ऐसी घड़ी आई कि नाव में छेद हो गए और नाव डूबने लगी तो महावीर कहते हैं छलांग लगा के फिर तैर जाना फिर नाव में मत बैठे रहना फिर ये मत सोचना कि नाव को कैसे छोड़ दें फिर छोड़ देना नाव को क्योंकि असली सवाल दूसरा किनारा है अगर नाव दूसरे किनारे की तरफ अभी भी ले जाने में समर्थ हो तो चलते जाना अगर नाव असमर्थ हो गई हो देह कमजोर हो गई हो जराजीण हो गई हो तो छलांग लगा लेना तैर के पार हो जाना नाव से ही थोड़ी दरिया पार होता है तैर के भी होता है नाव के बिना भी होता है तो इतना स्मरण रहे और नियम के संबंध में यह खतरा है कि नियम का लोग अक्सर गलत अर्थ ले लेते मैंने सुना है एक डॉक्टर ने मुल्ला नसरुद्दीन को सलाह दी कि वह प्रतिदिन पांच किलोमीटर दौड़ा करे तो उसका स्वास्थ्य सुधर जाएगा और फिर घरेलू जीवन में भी सुख शांति संभव होगी हफ्ते भर बाद मुला ने डॉक्टर को फोन किया और बताया कि वह उनके परामर्श पर ठीक ठीक चल रहा है डॉक्टर ने पूछा और घरेलू जीवन कैसा बीत रहा है मुल्ला ने कहा पता नहीं क्योंकि मैं तो अब घर से 35 किलोमीटर दूर पहुंच गया हूं <laughs> नियम को समझ के चलना जरूरी है और नियम से नासमझी पैदा कर लेना बहुत आसान है क्योंकि नासमझ हमें हमें नियम जाति से तिरछा हो जाता है और ऐसी भी संभावना है कि हम नियम का पालन भी कर लें और जो हम कर रहे थे उसमें कोई फर्क ना पड़े ऐसा भी हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन को उसके डॉक्टर ने एक बार कहा कि अब यह शराब पीने की आदत सीमा के बाहर जा रही है इसमें कुछ सुधार करना जरूरी है तो तुम ऐसा करो कि योगासन शुरू करो तो उसने डॉक्टर की सलाह मानकर योगासनों का अभ्यास आरंभ कर दिया और साल भर में वह योग में दक्ष हो गया घंटों शीर्षासन में खड़ा रहता एक दिन मुल्ला की पत्नी से डॉक्टर ने पूछा योग के कारण नसरुद्दीन में कोई परिवर्तन आया पत्नी ने कहा एक दृष्टि से तो काफी परिवर्तन आया है अब वे सिर के बल खड़े होकर भी मजे में पूरी बोतल पी सकते होगा क्योंकि हम जैसे हैं जैसे ही कोई नियम हमें मिला हम उसे अपना रंग रूप दे देते वो नियम हमारे जैसा हो जाता है बजाय इसके कि नियम हमें बदले हम नियम को बदल लेते इसलिए तो दुनिया में इतने वकील हैं उनका कुल काम इतना है कि कानून जब बने तो वो अपराध के हिसाब से कानून को बदलने की चेष्टा करें वह अपराध के रंग में कानून को रंगे तो जितने कानून बढ़ते जाते हैं उतने वकील बढ़ते जाते हैं क्योंकि अपराधी अपराध छोड़ने को राजी नहीं है वो कहता कानून से तरकीब निकालो वो कानून का ही उपयोग अपराध करने के लिए कर लेता है और ऐसा ही वकील तुम्हारे भीतर भी है जिसको तुम बुद्धि कहो तर्क कहो मन कहो तो नियम को समझना और मन की चालबाजी से सावधान रहना तो महावीर कहते हैं साधक को पग पग पर दोषों की आशंका संभावना को ध्यान में रखकर चलना चाहिए चरे प्यायम परिसंख मानो जम किंचिपासम इमान छोटे छोटे दोष को भी समझपूर्वक देखना चाहिए ऐसा ना कहे कि छोटा सा दोष है क्या हर्ष चल जाएगा क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है छोटा बीज बड़ा वृक्ष हो जाता है छोटा कांता अखीर में नासूर बन जाता है छोटे दोस्त को छोटा न समझे सावधान रहे लाभंतरे जीवे बुह इत्ता और जीवन का एक ही अर्थ है कि इससे महाजीवन का लाभ होता रहे पच्चा परिणाय मलाव धनसी और अगर वो लाभ बंद हो जाए तो मौत को स्वेच्छा से स्वीकार कर ले लेकिन तत्ना कपदी भत्त परिणम अणुवैद्य भयपुरदो सोमरणम पत्थितो होदिहु दिहु सामान्य लेकिन यदि अभी जीवन में कुछ भी संभावना शक्ति की थी अगर जीवन में अभी एक बूंद भी रस बचा था तो उस रस को भी ध्यान में परिवर्तित करना है उस रस को भी परमात्मा की खोज में लगाना है तो जल्दबाजी ना करे क्योंकि बहुत लोग भगोड़े अगर उन्हें मरने का मौका मिल जाए तो वो कोई छोटे से कारण से ही मर जाएंगे कोई छोटी मोटी बात और वो मर जाएंगे अहंकार को लगी कोई छोटी मोटी चोट और वो मर जाएंगे कल मैं पढ़ता था कि एक सर्कस के शेरों को सिखाने वाले रिंग मास्टर ने आत्महत्या कर ली क्योंकि एक शेर ने उसकी आज्ञा ना मानी अब शेर आदमी भी होता तो भी ठीक था उसने आज्ञा ना मानी इससे उनका बड़ा भारी आत्मसम्मान की हानि हो गई उन्होंने आत्महत्या कर ली भद्ध हो गई होगी क्योंकि तो सर्कस का मामला वो चिल्लाते रहे होंगे कि आवाज देते रहे होंगे शेर तो शेर वो बैठा रहा होगा क्या चलो देते रहो आवाज मगर ये अहंकार को लगी चोट कोई आत्महत्या करने लायक नहीं थी हंस के टाल जाना था आदमी बड़ी छोटी छोटी बातों पे मरने को तैयार हो जाता है ये ख्याल रखना तुमने भी कई दफे सोचा होगा कि मरी जाओ परीक्षा में फेल हो गए कि इंटरव्यू में ना आए मरी जाओ मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने जीवन में कम से कम दस बार आत्महत्या का विचार न किया छोटी छोटी बात पति से झगड़ा हो गया कि बस पत्नी सोचने लगती है कि क्या करें कैरोसिन डालें कि गैस के चूल्हे में आग लगा दें कि बिल्डिंग से कून पड़े कि ट्रेन के नीचे सो जाएं जरा जरा सी बात मैं एक घर में रहता था और मेरे पड़ोस में ठीक दीवाल से लगे हुए एक बंगाली प्रोफेसर रहते थे जो नया नया मैं आया था और दीवाल बड़ी पतली थी जैसी आजकल के मकानों की होती तो उनकी सब बातें मुझे सुनाई पड़ती थी न सुनना चाहूँ तो भी और तो पहले दिन दूसरे दिन मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो दूसरे दिन उन्होंने एकदम धमकी दी कि मैं जा के मर जाऊँगा तो मेरी कोई ज़्यादा पहचान भी नहीं थी बस थोड़ा परिचय हुआ था और वो तो निकल भी गए घर से अपना छाता उठा के बंगाली बिना छाते के तो मरने भी नहीं जा सकते मैं थोड़ा चिंतित हुआ मैं गया मैंने उनकी पत्नी से कहा कि मामला क्या है मेरा कोई इतना परिचय नहीं है लेकिन कोई मरने जा रहा हो तो मुझे कुछ करना चाहिए उसने कहा बिल्कुल बेफिक्र रहो वो अपने आप आ जाएंगे पंद्रह मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा मैंने कहा गए कहाँ क्या ना वो कहीं कहीं जाते वाते नहीं तो जिंदगी हो गई मुझे ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जब वो मरने न जाते जरा जरा सी बात पर आदमी मरने को तत्पर है इसलिए महावीर की सावधानी ठीक है कि तुम ऐसा मत सोच लेना कि मरना कोई धर्म है मरना तभी सार्थक हो सकता है जब जीवन का कोई और उपयोग न रहा जितने दूर तक यह नाव ले जा सकती थी ले गई अब तैरना पड़ेगा अब यह नाव नहीं काम आती तो अन्यथा था सावधानी पूर्वक जीना सावचेत जीना छोटी छोटी भूल को छोटी छोटी मत मानना कोई भूल छोटी नहीं होती भूल छोटी होती ही नहीं क्योंकि एक दफा छोटी भूल समझ के जो हृदय में पड़ जाती है वो कल बड़ी हो जाती फैल जाती विस्तीर्ण हो जाती सभी लोग छोटे छोटे दोष मान के दोष करते हैं और एक दिन उनमें ग्रसित हो जाते हैं निकलना मुश्किल हो जाता है किसी मित्र ने कि अरे पी भी लो जरासी शराब थी तुमने सोचा इतने शराब से क्या बनने वाला बिगड़ने वाला साढ़े छः फीट लंबा शरीर है तीन सौ पौंड भजन है क्या बिगड़ने वाला है तुम पी गए मगर वो छोटा सा दोस्त धीरे धीरे पकड़ेगा बुराई बड़े आहिस्ता आती बुराई जब आती तो जूते उतार के आती आवाज ही नहीं होने देती पैरों की भी आवाज़ नहीं होती इसलिए महावीर कहते हैं बहुत सावधान रहना बहुत सावचेत रहना जीवन से एक सत्य साधना है जीवन साधन, साधन है साध्य नहीं और वो सत्य है महाजीवन उस महाजीवन को साधने के लिए मृत्यु को सुमरण बनाना है पंडित की मौत मरनी जानने वाले की मौत मरनी अज्ञानी की मौत तो हम सब बहुत बार मर चुके उससे कुछ लाभ नहीं हुआ उससे हम मरे ही नहीं फिर फिर लौट आए किस से महरूमिय किस्मत की शिकायत कीजिए हमने चाहा था कि मर जाएं सो तो वो भी ना हुआ अब किससे शिकायत करो भाग्य की किस किससे महरूमय किस्मत की शिकायत कीजिए हमने चाहा था कि मर जाएं सो तो वो भी ना हुआ कितनी बार तो हम मर भी चुके फिर भी मरे नहीं और कितनी बार हमने चाहा कि मर जाएं वो भी नहीं हुआ तुम्हारी चाह से मौत नहीं घटेगी महावीर कहते हैं जिसको मौत का अनुभव करना हो उसे अचाह साधनी पड़ती निष्कांक्षा वासना शून्यता क्योंकि सब वासना जीवन से जुड़ी है जब तक वासना है तब तक तुम जीवन को पकड़े हो जैसे ही वासना छूटती है तुम कुछ भी नहीं मांगते तुम मरने को तैयार हो, मरन हो गए पंडित मरण की तैयारी हो गई और जो ज्ञानी की तरह मरता है मृत्यु एक बड़े अभिनव सुंदर रूप में प्रकट होती मृत्यु परमात्मा की तरह आती है आज इतना है।